God. ओ सहनावत सहनो नक्स वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्वषा वह योग दर्शन की 50वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है चारों प्रकार की समापत्तियों के बाद जो एक लाभ की प्राप्ति होती है उस लाभ का वर्णन करते हुए सैतालीसवें सूत्र में अध्यात्म प्रसाद उसका नाम दिया उस लाभ का और इन चार समापत्तियों में जो सबसे अंतिम समापत्ति थी निर्विचार समापत्ति क्योंकि तो वो अंतिम थी उसमें अधिक उत्कृष्टता थी विषय के प्रत्यक्ष करने में तो उसी को लेकर के यह सूत्र दिया था कि निर्विचार वैशारध्य उस निर्विचार समापत्ति में जब वैशारध्य हो जाता है कुशलता बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है और इसी अध्यात्म प्रसाद को प्रज्ञा का आलोक कहा गया है यह क्योंकि पूरे योग शास्त्र का लक्ष्य हमारे ज्ञान को उत्कृष्ट करना है शुद्धतम रूप में प्राप्त करना है यही पूरे शास्त्र का लक्ष्य है पूरा योग दर्शन वो इसी बात को लेकर के रचा गया है कि हमारा ज्ञान शुद्धतम हो जाए तो ज्ञान का शुद्धतम होना इसी का नाम है ये अध्यात्म प्रसाद ये प्रसाद है ये हम लोक में भी प्रसाद अर्थ जिस शब्द को जिस अर्थ में लेते हैं उसमें भी ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि प्रसाद कम मिलता है कार्यक्रम से पहले या बाद में है? बाद में ही तो होता है ना कभी कभी कोई कार्यक्रम चल रहा हो बच्चे ही बैठे हुए हैं वहां और प्रसाद की थाली दिख रही है अब बच्चे सोचते हैं जल्दी खत्म हो शांति पाठ हो और खाने को मिले कभी कोई बच्चा नहीं रह जाता उठाने लगता है थाली में से लड्डू के लिए उसको रोकते हैं अभी रुक जा अभी नहीं लेना है तो यहां पर भी निर्विचार के वैशारद्य होने पर कुशलता हो चुकी है पूरी अब अंत में ये प्रसाद की प्राप्ति होगी तो उसी प्रसाद का पीछे चर्चा चल रही थी उस पर और व्यास जी के भाष्य को हम देख रहे थे तो उसमें उन्होंने दिया कि अशुद्धि आवरण मलापितस्य तस् अशुद्धि रूपी जो आवरण है वही मल है और चित्त की अशुद्धि तो पीछे ये बात रखी गई थी आपके सामने कि चित्त की अशुद्धि को समझने के लिए चित्त के स्वरूप को हम देखते हैं और चित्त के स्वरूप को जब जैसा बताया है पीछे कि चित्त का स्वरूप ठीक है कि त्रिगुणात्मक है सतुरस्तम तीनों का योगदान है उसमें फिर भी प्राधान्य किसका है प्राधान्य सत्व का है क्योंकि त्रिकुणात्मक कहते हुए भी यह भी शब्द साथ में दिया व्यास जी ने कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रूप उसका प्रख्या शब्द से ही बताया गया जबकि अन्य दो भी हैं लेकिन वो दो कम हैं और सबसे कम तम है उससे अधिक रज उसके अधिक सत्व तो अधिक के कारण से उसका नाम हो गया जैसे प्राण पान समानुदान व्यान हम इन सबको प्राण शब्द से बोल देते हैं नहीं और प्राण एक अलग से भी घटे गए इन पांचों में से एक अलग भी तो है और सबको इकट्ठा कहना हो तो तो भी प्राण है ये सब क्यों कहा ऐसा क्योंकि प्राण अन धातु का अर्थ क्या है बल बल भी तो है ना बल प्राण नहीं हो यही है ना देखना धातु पाठ में बल और प्राण दो अर्थ होने चाहिए शायद इसके तो उसमें बल ले लेते हैं हम और बल इन सबसे ही हमें प्राप्त हो रहा है शरीर में इन प्राण का जो सामान्य अर्थ है वो सब में घट रहा है इसलिए सबको प्राण कह दिया गया उसमें ये है अनच हाँ स्वस्थ प्राण ने अनच और उसके ऊपर क्या है, तो प्राण, अलग है। तो प्राण शब्द यहां जो अर्थ दिया है पाणनी ने वो स्वयं धातु अन और अर्थ क्या दिया अर्थ क्या दिया प्राण ने तो प्राण ने और किस धातु का अर्थ कर रहे हैं अन का तो अन प्राणन प्राणन शब्द किस धातु से बनेगा वो भी इसी धातु से बनना उसी धातु का अर्थ उसी धातु से तो ऐसी बहुत सी धातु मिलेंगे जैसे डुकरे करणे आप करण अर्थ ले रहे हैं और क्री से ही बना रहे हैं उसको जैसे स्वयं ही कोई अपने कंधे पे चढ़ जाए क्यों नहीं युवराज प्रयास किया है कभी नहीं किया करके देखना है तो इस तरह से यहां ऐसी धातुएं कुछ विशिष्ट होती हैं कि जिनके पर्यायवाची मिल नहीं होते नहीं वैसे एक विशिष्ट धातु है। तो, नहीं है। तो वहां उसी धातु से उसका अर्थ दे देते हैं वो तो प्राणन जो एक क्रिया है आप क्रिया अर्थ में ले सकते हैं जैसे परमात्मा को प्राण कहते हैं हम सब में क्रिया देने वाला है वेदांत में सूत्र ही आता है परमात्मा को प्राण कहा गया है परमात्मा को आकाश कहा गया ये सारे शब्द आते हैं उसमें सूत्रों में मंत्र प्राणायाम हैं प्राणायम है प्राणाया ये तो इस तरह से यहां पर भी सत्व की अधिकता होने के कारण से चित्त का नाम हो गया प्रख्या रूप प्रख्या रूपम भी चित्त सत्व अब जब ये प्रख्या रूप है और सत्व की अधिकता है तो वास्तव में हमारा चित्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में ही इसको सहायता करनी चाहिए यही करें हम इससे यदि तो हम कह सकते हैं कि चित्त का हम वास्तव में उसके स्वरूप के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमारी अपनी मूर्खता से हमारे अपने प्रमाद से हम सत्व को न उभार करके जो कि अधिक है अधिक वाले को दबा दिया और कम वाले को उभर लिया ये हमारी तो मूर्खता है ईश्वर ने चित्त इसलिए बना के नहीं दिया था हमने उसमें तम को या रज को उभार लिया अब तम को रज को उभार लिया तो चित्त का जो वास्तविक कार्य है वो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला था भोग और अपवर्ग इसमें अपवर्ग प्रमुख है अपवर्ग की प्राप्ति के लिए मिला था चित्त और हमने उसको बिगाड़ लिया हमने उसमें तम को रज को उभार लिया और सत्व को दबा दिया तो ये क्या है चित्त की अशुद्धि अब चित्त कहलाएगा ये अशुद्ध ऐसा नहीं है कोई अन्य घटक उसमें आकर के मिल गए हैं घटक उतने ही है लेकिन सक्रियता किन घटकों में है सक्रियता हमने कर ली रज और तम में और विशेष करके यहां बात हो रही है तम की तो ये चित्त हो गया अशुद्ध और यही हमारे ज्ञान के प्राप्ति में ज्ञान में जो ज्ञान प्राप्त कराने की क्षमता चित्त में है उस क्षमता को इस अशुद्धि ने दबा दिया ढक दिया इसलिए अशुद्धि क्या है ये आवरण और इसी को मल शब्द से कहा है इन्होंने तो अशुद्ध आवरण मल और ये जिसमें से हट गया अब हट गया का अर्थ क्या करेंगे सत्व या तम हट गए उसमें से हट नहीं गए उनको शांत कर दिया गया कि अब तुम शांत बैठ जाओ तुम्हारा कार्य पूरा हो गया अब सत्व को उबाल लिया गया है क्या करके निर्विचार का अभ्यास करके क्योंकि निर्विचार के अभ्यास से संपन्न हुआ है ये अशुद्धि कब हटी निर्विचार के अभ्यास से तो ऐसी अशुद्धि हट गई है जिसकी अशुद्ध आवरण मलम अपेतम यस्य यशुद्धि के अशुद्धि रूपी जो आवरण है ऐसा जो मल हट गया है जिसका ये किसका विशेषण है बुद्धि सत्व यहां अकेला सत्व शब्द भी चित्त के लिए आता है और वैसे सत्व का अर्थ कोई भी पदार्थ किसी भी वस्तु को सत्व कह सकते हैं यानी कि वास्तविक तत्व सत्व की हम कैसे व्याख्या करेंगे विग्रह उसका सत्ो भाव सत्वम सत् का होना और सत क्या है विद्यमान तो विद्यमान का तात्पर्य जैसा है वैसा होना जैसा है वैसा होना तभी तो, तो सत्य बोलते हैं सत्य कैसे बनेगा अरे सत्य में भी तो शब्द ही है और सत्य को यथार्थ क्यों बोलते हैं क्योंकि सत्य है उसमें तो विद्यमान का होना ये हो गया सत्व अर्थात कोई वस्तु अब उसके पहले लगा दिया बुद्धि शब्द तो बुद्धि रूपी सत्व की बात हो रही है बुद्धि चित्त मन ये सभी प्रयोग में आते हैं उसी के लिए हाँ तो ऐसा जो बुद्धि सत्व है वह अशुद्धि के आवरण रूपी मल से हट चुका है साफ हो चुका है बिल्कुल और अब उसका क्योंकि सत्व प्रखरता में आ चुका है जो सत्वात्मक स्थिति है चित्त की वो प्रखर हो चुकी है इसलिए अब उसको कहा गया प्रकाशात्मन अब उसका स्वरूप कैसा लग रहा है प्रकाश स्वरूप आत्मन आत्मा प्रकाश आत्मा यकाश है स्वरूप जिसका ऐसा वो बुद्धि सत्व हो चुका है अब उसी को स्पष्ट किया है जो पीछे मैं अभी बात कर रहा था अशुद्धि किसे कहते हैं तो वही शब्द आगे रहे यहां अशुद्धि का आवरण जो हटा है मल तो उसका क्या अर्थ लेना है तो कहा रजस तमोभ्याम अनभिभूत है जो रजस से और तम से अब दब नहीं रहा है क्या नहीं दब रहा है सत्व रजस और तम से अब सत्व दब नहीं रहा है अनभिभूत है वो शांत हो चुके हैं ऐसा और फिर स्वच्छ स्थिति प्रवाह यह सारी व्याख्या किसकी चल रही है वैशारद्य की तो स्वच्छ स्थिति प्रवाह निर्मल जो चित्त की प्रशांत वाहिता हो रही है चित्त की वृत्ति समाप्त तो नहीं हुई है वृत्ति चित्त की है एकाग्र वृत्ति है लेकिन वह एकाग्र वृत्ति भी ऐसी है कि प्रशांत है धारा चल रही है लेकिन धारा बिना हिलते हुए चल रही है बिना हिलते हुए जैसे कोई पानी की धारा गिराई जाए और वायु न चल रही हो तो ऐसा लगेगा कि कोई पारदर्शी वस्तु जो है वो एक डंडी के रूप में ट्यूब के रूप में यूं ही खड़ी हुई है उसमें गति नहीं दिखाई देगी पानी की अगर थोड़ा दूर से हट करके देखें तो दीपक की लॉ देख लो ना दीपक की लौ है और उस पर शीशा ऊपर रख दिया गया उसके अब दीपक की लौ कैसी लग रही है स्थिर या गतिशील स्थिर लग रही है लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं है उसमें एक एक कण आ रहा है नीचे से तेल का अग्नि के रूप में आकर के फिर ऊपर को जा रहा है एक क्षण भी स्थिर नहीं और बहुत तीव्र गति है बहुत तीव्र गति है अत्यंत तीव्र लेकिन हमें स्थिर दिख रही है कारण वायु के न होने से वायु का संपर्क न होने से और चित्त की अस्थिरता आती है रज और तम के कारण से और वो समाप्त हो चुके हैं वो शांत हो चुके हैं तो अब जो स्थिति प्रवाह है ये स्वच्छ है निर्मल हो चुका है सत्वात्मक है और प्रशांत अवस्था है उसकी प्रशांत प्रवाह इसे कहते हैं वैशारद्य तो बहुत प्रशंसा कर दी वैशारद्य की और ये स्थिति प्राप्त हो रही है निर्विचार के अभ्यास से तो निर्विचार वैशारध्य अब उसी को आगे कहा कि यदा निर्विचार से समाधि वैशारद्यम इदम जायते यहां तक हमारा पीछे हो चुका था ये अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं कि जिस काल में निर्विचार समाधि का वैशारध्य इदम जायते यह वैशारद्य उत्पन्न हो जाता है अब उस काल में क्या लगता है कैसा होता है ज्ञान ग्रहण करने की वो क्षमता कैसी बन जाती है जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो कैसा हो रहा है ये आगे अब बता रहे हैं तो यदा निर्विचार से समाधिर वैशारध्यम इदम जायते तदा योग नो भवती अध्यात्म प्रसाद अब इस योगी का ये अध्यात्म प्रसाद ये उत्पन्न होता है ये उसको प्राप्त होता है और ये अध्यात्म प्रसाद अब उसका स्वरूप बता रहे हैं उसी को खोल रहे हैं ये क्या है अध्यात्म प्रसाद क्योंकि अभी तक जो व्याख्या की थी ये वही शारद्य की, की थी और इसमें कार्य कारण कारण कार्य का संबंध है अध्यात्म प्रसाद और इसमें कौन कारण और कौन कार्यारध्य हाँ वैशारद्य उसमें कारण हो गया और अध्यात्म प्रसाद है उसका कार्य उसका फल क्योंकि तदा शब्द आया है तदा योग नवती तदाथ तस्मिन काले कस्मिन काले यस्मिन काले वैशारद्यम जायते उस काल में उसके बाद अभी यह अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है और यह अध्यात्म प्रसाद कैसा होता है तो कहा यह तीन विशेषण है इसमें चार विशेषण के भूतार्थ विषय भूत किसे कहते हैं जो हो गया जो उत्पन्न हो गया अर्थात जिन जिन पदार्थों का निर्विचार अवस्था में योगी प्रत्यक्ष कर रहा है इसमें यदि हम यदा शब्द और यथा शब्द और जोड़ दे प्रारंभ में तो बन जाएगा यथाभूतार्थ विषय और यथाभूत का क्या होता है जैसा है वैसा अर्थात ये अध्यात्म प्रसाद जिसको आगे प्रज्ञा शब्द से बोलेंगे ये तो ये प्रज्ञा का आलोक प्रज्ञा का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश ये यथाभूतार्थ विषय जैसा पदार्थ है उसी विषय वाला होता है विषय अनेक प्रकार के चित्त के आलंबन के होते हैं द्रव्य भी है गुण भी है जाति भी है सभी बन जाएंगे लेकिन जिसका भी प्रत्यक्ष कर रहा है वो वह प्रत्यक्ष यथाभूत है उसमें अब नहीं है उसमें मिथ्यापन नहीं है उसमें विपर्यास नहीं है ऐसा प्रत्यक्ष उसका हो रहा है यथा भूतार्थ विषय और एक विशेषता बताई क्रम अन अन विषय भूतार्थ मतलब जो बता जैसा उसको तो ठीक वैसा वैसा ही जानना अब यहां उसमें बिल्कुल भी विपर्य नहीं है वो अवस्था जा चुकी है क्योंकि वैशारद्य बोल चुके हैं हम कुशलता आ चुकी है उसमें तो अब मिथ्या ज्ञान की उसमें गंध भी नहीं आएगी स्वयं आगे बताएंगे ये तो भूतार्थ विषय क्रम अनुरोधी क्रम क्या होता है एक के बाद एक पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये हमारे जो सामान्य प्रत्यक्ष होते हैं व्यवहार में जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ते हैं एक एक शब्द देखते हैं एक एक वाक्य देखते हैं उसको समझ लिया फिर अगला वाक्य ले लिया फिर अगला ले लिया जैसे अभी हम व्यास के भाष्य को देख रहे हैं एक एक करके देख रहे हैं नहीं ये क्या है क्रम ईश्वर का ज्ञान कैसा होता है बिना क्रम।, बिना क्रम के होता है एक साथ एक रस निरंतर थोड़ा थोड़ा करके नहीं जानता है वो एक साथ अब यहां भी ईश्वर जैसा तो नहीं बनेगा जीव लेकिन अब अध्यात्म प्रसाद है तो कुछ तो विशेषताएं आएंगी ही क्योंकि ये प्रसाद कोई सामान्य प्रसाद नहीं है बहुत प्रयास करके निर्विचार का अभ्यास करते करते करते यहां तक अवस्था आई है तो सामान्य नहीं है ये अध्यात्म प्रसाद तो यहां पर भी बता रहे हैं कि हमारा जो सामान्य प्रत्यक्ष होता है वो सदाक्रम से ही होता है हम किसी मनुष्य को भी देख रहे होते हैं तो वहां भी हम एक साथ सारी बातें नहीं जान पाते हम कभी उसके मुख को देख रहे हैं कभी आंखें देख रहे हैं कभी बाल देख रहे हैं कभी वस्त्र देख रहे हैं लेकिन हमारे व्यवहार में भी बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं तीव्र बुद्धि वाले या जिनको प्रशिक्षण दिया गया है और विशेष करके गुप्तचर विभाग वाले व्यक्ति या इन्वेस्टिगेशन करते हैं खोज करते हैं इन्हीं चीजों के लिए लगे रहते हैं वो थोड़ी देर में ही पाँच दस सेकंड में ही देख करके किसी व्यक्ति को और बहुत कुछ पता लगा लेते हैं वो तो हमसे तो अधिक जो है उनकी एकाग्रता बनी लेकिन यहाँ योगी की एकाग्रता की बात हो रही है हुआ उनका भी क्रम से लेकिन फिर भी कुछ अधिक तीव्रता से हुआ परंतु यहाँ जो योगी का प्रत्यक्ष हो रहा है ये है क्रम अननुरोधी, जैसे पीछे आया था कि शांत उदित और अव्यपदेश तो तीनों प्रकार के धर्मों का साक्षात वो कर रहा था अर्थात कोई वस्तु जिसका वो साक्षात कर रहा है उसका शांत धर्म कौन सा था उचित धर्म कौन सा है अव्यपदेश कौन सा बनेगा इनका भी एक ही काल में एक ही काल में प्रत्यक्ष हो जाना क्रम का अनुरोध यहां इसके प्रत्यक्ष में नहीं होता क्रम अननुरोधी, अनुरोध और अननुरोध। अनुरोध किसे कहते हैं प्राथ तो प्रार्थना अर्थ कैसे निकलेगा इसका अनुरोध रोध कैसे कहते हैं पहले रोध को समझ ले रुकावट? रुकावट रुकावट रोध क्या है रुकावट और अनुरोध बाद में रुकावट बाद में रुकावट तो प्रार्थना हो गई है हम किसी व्यक्ति को किसी विषय को सामने ला करके अनुरोध में क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं तो क्या, क्या करते हैं कि आप ये काम कर दीजिए यही तो कहते हैं तो जिस कार्य को करने को बताया जा रहा है उसमें हमने उसको बांध दिया कि नहीं उसको रोक दिया उसमें उसको बांध दिया उसमें स्थापित कर दिया कि आपको ये करना है वो ठीक है कि हम विनम्रता से बोल रहे हैं लेकिन वहां भी ये रोध ही, ही हो गया उसका रुकावट ही, ही हो गई क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को वो स्वीकार कर लेता है तो बंध गया कि नहीं अब अब तो करना है उसको अब तो।, तो करना ही पड़ेगा जैसे मैंने कहा आपसे कि आप औषधि ले आना है वहां से अब आप आपको लानी है वो आपने स्वीकार कर लिया है यानी कि कोई दूसरा हमें रोक रहा है किसी विषय में एक तो होता है स्वयं हमने कोई अपना निश्चय कर लिया है और एक दूसरे ने दूसरे कारण से हुआ है तो दूसरा यहां आ गया इसलिए अनुशब्द इसमें लग गया है ये अनुरोध है अब यहां क्रम के अनुरोध को यदि किसी ने स्वीकार कर लिया है ये क्रम का अनुरोध क्रम के अनुसार चलना एक एक इसके बाद एक इसके बाद एक, इसके बाद, एक, इसके बाद, एक, इसके बाद एक, इसके ऐसे करके ये क्रम का अनुरोध हो गया इन्हीं क्रमों के क्रम में वो फंस गया और एक को क्रम से हमने हटा दिया बिल्कुल बंधन मुक्त कोई क्रम नहीं एक साथ सारा जैसे बच्चे के आगे रख दो तो मिठाई पूरा मुख में डालेगा चमली ना आए उसके वो थोड़ा थोड़ा नहीं खाना चाह रहा है क्रम से नहीं खाना चाह रहा है।, है हाँ कभी तो मीठी वस्तु दे दो गुड़ की डली दे दो तो उसको मुख में रख लेंगे ऐसे ही एक साथ निकायेंगे देर तक स्वाद आता रहे इसलिए कोई टॉफी दे दें तो मुख में चूसते रहेंगे उसको लेकिन कुछ पर नहीं रहा जाता तो यहां क्या है क्रम का अननुरोध है क्रम में बंधा हुआ नहीं है वो उसका ज्ञान क्रम से नहीं हो रहा है और वैसे हमारे सारे व्यवहार क्रम से ही होते हैं सब कर, क्रम से ही कर ईश्वर तो कर रहा है हमारे क्रियाओं को ईश्वर का ज्ञान भी तो यथार्थ है नगर तो यदि जो हमने नहीं किया है और उसको भी ईश्वर जान गया एक ही साथ मिथ्या तो ज्ञान क्या लगेगा सत्य ज्ञान क्या लगेगा जो अभी हुआ ही नहीं और उसको ईश्वर ने जान लिया जानेगा भी तो ये क्या है ये ये कौन सी वृत्ति हो गई अतद रूप प्रतिष्ठित ज्ञान हो गया ये हो गया नहीं हो गया विपर्य हो गया ये और वो होता नहीं लेकिन जो ज्ञान जिसका आत्म उदाहरण दिया ये उदाहरण अन्य प्रकार का हो गया यहां तो हम जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा ईश्वर जान रहा है ये एक अलग प्रकार का ज्ञान है और एक उसको सारी सृष्टि रचना का ज्ञान प्रलय का ज्ञान और कौन कौन से पिंड कहां-कहां है इन सबका ज्ञान कितने पिंडों में कितने अणु परमाणु लगे हुए हैं इन सबका ज्ञान एक एक कण का ज्ञान ये क्रम से है उसको एक साथ है सारा वो सब एक साथ है छोड़कर हाँ क्योंकि यहां तुम्हारे तो कर्म किए जा रहे हैं ना हाँ वो क्रम से किए जा रहे हैं तो क्रम से ही ज्ञान होगा लेकिन वहां किए जाने वाली बात नहीं है कुछ भी वो पूरी रचना का ज्ञान उसको एक साथ है सारा ज्ञान तो ऐसे ही यहां पर कि जो विषय आलंबन का बनाया उसने योगी ने इन समापत्तियों में तो वहां उसका ज्ञान क्रम के बिना एक साथ होता है पूरा उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है जानने के लिए कि इतना मैंने जान लिया है इसमें इतना अब आगे जानूंगा अगले क्षण में इतना फिर अगले क्षण में जानूंगा ऐसा नहीं क्रम अन अन सुनने में बड़ा विचित्र सा लगता है आश्चर्य होता है लेकिन वास्तव में ऐसा ही है ये ऋषियों के वाक्य हैं प्रमाण है ये एक विशेष प्रत्यक्ष है ये तो क्रम अनुरोधी और फिर साथ में दिया स्फोटा विस्फोट होता है नहीं कभी कोई बम फूटता है पटाखा फूटता है तो क्या होता है उसके जो घटक हैं सारे बिखर जाते हैं अलग अलग उसके अवैव वो खुल गया पूरा कुछ भी उसमें छिपा हुआ नहीं है, है? हाफुट धातु है ये उसी से बनेगा स्फुट कभी कभी शरीर में फोड़े फुंसी निकल आते हैं उसको भी स्फोट बोलते हैं क्यों बोलते हैं फूटेगा वो <laughs> और फूटते ही सारा साफ अर्थात जब कोई वस्तु फूट जाती है एक फली होता है उसका नाम ही है फूटी हाँ, फ्रूट नहीं, नहीं कह रहा मैं फूट हाँ बड़ा वाला जो है वो की ज्यादा पौष्टिक नहीं होता है सामान लोग खाते हैं उसको लेकिन होता क्या है कि जब पकता है ना तो फटने लगता है वो तो उसका नाम ही फूट रख दिया गया है तो कहने का तात्पर्य जब कोई वस्तु फूटती है जैसे फूल खिलता है ये क्या है तो स्फुट है उसका ये तो उसका स्वरूप सामने आ जाता है हमारे कोई वस्तु उसमें छिपी नहीं रहती फिर तो ऐसे यहां पर कि जिस का प्रत्यक्ष कर रहा है वो अब उसको ज्ञान हुआ है ये ये बिल्कुल स्फुट है और उसमें छिपा हुआ कुछ भी नहीं है उस वस्तु का पूरा स्वरूप सामने आ चुका उसके ऐसा है ये प्रज्ञा का आलोक हम शब्द में भी कहते हैं वाक्य पदी में स्फोट शब्द परिचित है सबके लिए तो शब्द में स्फोट क्या है ये शब्द में अर्थ प्रकट करने की जो सामर्थ्य है इन शब्द अपने अर्थ को खोलता है तो ये क्या है स्फोट शब्द का स्फोट है ये एक शब्द वो उसके लिए आता है चिन्ह के लिए तो स्फुट प्रज्ञा लोक अब यहाँ पर प्रमाण दिया है तथा च करके क्योंकि व्यास जी ने कुछ अन्यों के वाक्य भी यहाँ पर दिए हुए हैं अपने शास्त्र में पीछे भी कुछ आ चुके हैं अच्छा ये जो ऐसे अनेक अनेक वाक्यो दिया है हाँ उनके ही मानते हैं हो सकते हैं कोई बात नहीं है यहाँ तो हम व्यास को प्रामाणिक मानते हुए वो चाहे पंच के दें या किसी के भी दें तो हमारे लिए तो इन्होंने कहा है इसलिए प्रमाण है हम इस रूप में ले लेंगे जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति किसी बात को बोल रहा है तो उसका बोलना ही हमारे लिए प्रमाण हो गया वो बात किसकी बोल रहा है उधर हम ध्यान नहीं देंगे अब कि होगी किसी की लिए? इसने कहा है इसलिए हम मानेंगे अब क्योंकि यहां यदि हम ये कहेंगे ये तो दूसरे का है अब दूसरे की जांच करें वो व्यक्ति सही था नहीं था उसका वाक्य इन्होंने दे तो दिया है लेकिन उसका कैसा वाक्य था वो प्रमाण कोटि में लाएं न लाएं इस पर नहीं करना है विचार क्योंकि इन्होंने उद्धरण करके दे दिया है उसको लेकर के तो इसलिए हमारे लिए प्रमाण है ये तो बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक कि प्रज्ञा प्रसादम आरूही है इसका पाठ भी मिलता है कहीं कहीं प्रासादम शब्द भी है स्वार्थ में ही अण कर लेंगे प्रसाद से प्रसाद बन जाएगा अर्थ वही रहेगा तो प्रज्ञा प्रसाद आरोहिय अशोच्य शोच तो जन भूमिष्ठान शैलस्थ सर्वान प्राजोनुप्य अब यहां जिस योगी को ये प्रज्ञा का आलोक अध्यात्म प्रसाद जिसको प्राप्त हुआ है अब उसकी दृष्टि उसका दर्शन उसका ज्ञान कैसा हो जाता है और अपने ज्ञान के सापेक्ष जब औरों को देखता है और तुलना करता है अपनी स्थिति को देखता है और उनकी स्थिति को देखता है जैसे कोई धनपति है और किसी गरीब को देख रहा है तो तुरंत तुलना करेगा कि देखो मैं कितना सुखी हूं और ये एक ज्यादा दुखी है होता है ऐसा और गरीब देखेगा अमीर को तो तुलना वो भी कर रहा है कि देखो ये तो मजे मार रहे हैं हम कष्ट में है उसकी तुलना ऐसी होगी कैसे करेगा वो तो यहां पर ही तुलना दिखाई गई है इसमें कि प्रज्ञा प्रसादम आ रू है ये जो अध्यात्म शब्द है इसी को यहां पर प्रज्ञा शब्द से कहा प्रसाद आ ही गया है इसमें कि प्रज्ञा प्रसाद पर चढ़कर चढ़कर का अर्थ आधार है उसका वो वो ज्ञान जो हो रहा है इस फुट प्रज्ञा लोक ये उसका आधार है उस आधार को प्राप्त करके उस पर सवार होकर के उस ज्ञान को प्राप्त करके अशोच्य कैसा बन गया है अब ये कैसा बन गया है शोक से रहित हो गया है अशोच्य अब सोचनीय अवस्था नहीं है, है इसकी उससे बाहर निकल चुका है क्योंकि इन समापत्तियों में जब चित्त को कहा गया कि अशुद्धि का आवरण हट चुका है सत्वगुण का उभार हो गया है तो सत्वगुण के उभार होने पर जब चित्त में सत्वगुण उभरता है तो उस अवस्था में साधक को आनंद की सुख की अनुभूति ती है लेकिन ये ये आनंद ये जो सुख मिल रहा है उसको ये परमात्मा का आनंद नहीं है ये प्राकृतिक आनंद ही कहा जाएगा प्राकृतिक सुख ही है ये सत्व का सुख कहलाता है ये तो उस सुख के कारण से इस समय ये अशोच्य है ये ठीक है कि इस सुख से भी उसको राग तृष्णा हटानी है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वही इस ख्याति से भी ये तो ख्याति अभी वैसी है अभी तो आत्मा का तो साक्षात्कार हुआ भी नहीं है लेकिन वहां तो यहां तक कह दिया कि पुरुष ख्याते हैं आत्मा का जब ज्ञान होता है और उस ज्ञान से भी उसको राग हटाना होता है नहीं, नहीं ये निर्विचार की बात चल रही है निर्विचार वही शारदीय तो वो ठीक है आगे बढ़ते बढ़ते अभ्यास करते करते और आगे बढ़ जाएंगे और उपलक्षण मान करके हम इसको उसमें भी घटा सकते हैं समापतियों, चार समापत्तियों मतलब हाँ, को लेंगे यदि हम तो तो यहीं तक रहना है लेकिन इसको उपलक्षण मानना यदि हम यहाँ पर और उसको ऐसा मान करके हम आ, आनंद और अस्मिता को भी ले ले तो ले सकते हैं उसको कोई आपत्ति नहीं है उसमें लेकिन यहां उससे पहले की अवस्था ये अवस्था यदि मान भी लेते हैं तो यह भी बहुत उत्कृष्ट है सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा तो बहुत ही उत्कृष्ट हो गई जो साधक अभी प्रवेश कर रहा है साधना में उसको दृष्टि में रखते हुए देखो कितनी उत्कृष्ट अवस्था है यह क्योंकि अभी उसको रा, उसका राग नहीं हटा इससे अभी तभी तो अनुभव कर रहा है कि मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान में ही अशोच्य अवस्था हो गई है उसकी सोचनीय नहीं है अन्य लोगों की दृष्टि से क्योंकि यहां जो दृष्टांत दे रहे हैं ये औरों की दृष्टि से दे रहे हैं कि औरों की स्थिति कैसी है उस स्थिति से यदि हम तुलना करें तो ये अशोच्य है तो ऐसा अशोच्य जो सोचनीय नहीं रहा है जिसमें से शोक हट गया है वह योगी शोचतो जनान क्या है ये Hmm? ना वो वो। था। था। ना थोड़ा ऐसे बैठा करो अर्चना कि चेहरा भी दिखता रहे नवीन तुम्हारी आड़ हो रही है हाँ ठीक है तो क्या है ये शोचता नहीं शब्द का स्वरूप विभक्ति वचन मूल शब्द शुचु शोकी। शुचु शोकी। और तो में गुण गुण जनान का है ना विशेषण जनान में हमें जब पता लग गया कि द्वितीय का बहुवचन है तो ये भी द्वितीय का बहोचन है लेकिन मूल शब्द क्या है शोक शोक का तो बनेगा शोकान शोचत क्षत्रि प्रत्यंत शोचत शोक करने वाले जो शोक से ग्रस्त हैं क्योंकि वर्तमान काल में होता है क्षत्रि लट लकार के स्थान में अर्थात जो शोक कर रहे हैं ऐसे मनुष्य शोचत जनान लेकिन कभी कभी यहां कोई व्यक्ति हम तो समझ लें कि ये शोक कर रहा है और उससे पूछा कि मैं तो बहुत मजे में हूं किसी ने शराब पी रखी है अब उससे पूछो कि तू तो दुखी है कि सुखी है नहीं वो कहेगा मुझसे सुखी तो ही नहीं कोई इस समय और वास्तव में शराब यही समझता है मुझसे अधिक सुखी इस समय कोई नहीं है हाँ, पूरे आनंद के रथ में सवार होकर उड़ रहा होता है लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है जो शराब नहीं पीए हुए है उसे क्या दिखाई देगा ये बहुत दुखी है वास्तव में। उसे पता है परिणाम क्या निकलने वाला है इसका अब मान लो किसी गरीब परिवार में किसी गांव में गए बच्चे जो हैं खेल रहे हैं मिट्टी में सने हुए हैं सब हैं फटे टूटे वस्त्र हैं कितना भाव है सब और हंस रहे हैं खेल रहे हैं आवान ने कोई गया और उनको कहने लगे कि बच्चे बड़े दुखी हैं ये तो दुखी कहा है ये तो बहुत सुखी है ये तो जो कह रहा है सुखी है उससे कहें कि ठीक है तू ऐसा बनना चाहेगा तो मैंने कर देगा नहीं मैं ऐसा नहीं बनूंगा क्यों बच्चे सुखी है तो तू ही बन जा तो और को पता लगता है कि ये दुखी है वो भले ही अपने को सुख समझ रहे हैं सुखी समझ रहे हैं और यही तो अवस्था है हम सबकी हम संसार के व्यवहारों में सांसारिक आकर्षणों में अपने को फंसाते हुए भी और अनेकों जीवन में ऐसे शिक्षण आते हैं अवसर आते हैं हम बहुत सुखी अपने को अनुभव करते हैं लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से वो सुख भी हमारा सुख नहीं है या निशा सरभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि नहीं सा निशा पश्यत मुने तो यहाँ निशा का अर्थ वो रात्रि नहीं है अज्ञानता नहीं तो भाई यहाँ कोई अर्थ कर लेगा कि देखो अन्य प्राणी तो ये दिन में जगते हैं योगी दिन में सोता रहता है ये पड़ा पड़ा है? और रात में जगता है ये और लोग रात में सोते हैं निशाचर है कि नि� पूरा तो यहां निशा का तात्पर्य अज्ञान या निशा पशु तो उसमें जग रहे हैं अन्य प्राणी जो मुनि के लिए निशा है उसमें अन्य प्राणी जग रहे हैं अंधकार में जग रहे हैं अज्ञानता में जग रहे हैं तो वही स्थिति यहां पर है वही भाव है ये तो शोच जनान उन शोक से युक्त शोक करते हुए मनुष्यों को क्या करता है ये अनुपश्य जीवन अंत में क्रिया आ रही है उनको देख रहा है उनको देख रहा है का अर्थ उनके शोक को देख रहा है कि देखो मैं तो शोक से बाहर निकल आया और ये अभी शोक में ही ग्रस्त है जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न लोगों से प्रवचन सुनता है मिलता है अनेकों प्रकार के धर्म गुरु बने हुए हैं सबकी बातें सुनने को मिलती है बहुत सारे ग्रंथ है पुस्तकें हैं उनको पढ़ता है और उन्हीं में उनको सत्य बातें उसको दिखाई देने लगती हैं यही सत्य है यही है फिर कालांतर में जाकर के कभी वैदिक धर्म से उसका संपर्क हुआ वास्तविक ज्ञान उसको प्राप्त हुआ तब क्या अनुभव होता है उसको ओहो मैं तो अब तक यूं ही भटकता रहा अब मेरी आंखें खुली है लेकिन ये बात उस समय तो नहीं आ रही थी उसके मस्तिष्क में जब अन्य बातों में लगा हुआ था और उन्हीं को सत्य मान रहा था उस समय ये बातें नहीं आ रही थीं। अब क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तो यूं ही भटकता रहा तो होता है ऐसा अनुभव दूसरे संप्रदाय में चला जाता व्यवस्था से हाँ अच्छी जगह आ गया हूँ तो लेकिन जब बाद में उससे भी अच्छी मिलती है अच्छी वास्तव में है नहीं वो समझ रहा है उस काल में तो फिर और ही अनुभव होता है उसके लिए तो ऐसे यहां पर भी है क्योंकि योगी को पता है कि मैं जिस स्थिति में ये अन्य शोक करने वाले मनुष्य हैं मैं भी पहले ऐसा ही था और अब मुझे ये अवस्था प्राप्त हो गई है तो अब उसको अन्य व्यक्ति शोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे करुणा उसके अंदर आती है और इन्हीं भावों को लेते हुए जो योगी ज्ञानी पुरुष होते हैं महापुरुष वो फिर शास्त्रों की रचना करते हैं उन्हीं में से है ये पतंजलि कपिल कणाद इत्यादि सब् में से हैं ये। इसका भी सूत्र आता है सांख्य में कि यदि ये जीवन मुक्त व्यक्ति हमारे लिए उपदेश न दें शास्त्रों की रचना न करें तो क्या परिणाम होगा संसार में क्या सूत्र है सांख्य का सुकमा जी इतर्था अंध परंपरा नहीं तो अंध परंपरा चल पड़ेगी अंध परंपरा कब होती है अंधे के पीछे अंधा चल रहा है अंधे के पीछे अंधा चल रहा है आंख वाला कोई यही नहीं, नहीं तो ये आंख वाले जो व्यक्ति हैं ये ये हमें प्रकाश देते हैं क्यों इन्होंने यह स्फुट प्रज्ञा लोक प्राप्त कर लिया है विशुद्धानंद के बनारस में कहने से तो जवाब दिया था तो ता ता ता ता आप तो समाधिस्थ हैं मुक्ति मिल जाएगी? तो ये क्यों पड़े तो में क्यों हाँ, तो है, है तो। तो तो हाँ। और टिकट भी कन्फर्म हो गया है उसी कोई चिंता ही नहीं है लेकिन समय बचा हुआ है हमारे पास में अब तो वो समय हमारा इन कार्यो में आता है फिर और उसी का सूत्र है इतरथा अंध परंपरा क्योंकि ये यदि मुक्त का मुक्ति की बुकिंग करा करके और ये वहीं बैठ जाए फिर तो ये हमारे समाज में अंध परंपरा चल पड़ेगी क्योंकि जिसने ज्ञान प्राप्त किया दूसरे को बताया नहीं दूसरे को बता नहीं रहा है वो अपने साथ ले गया इसलिए तो अब ये भाव उसके अंदर कि मैं अपने प्राप्त ज्ञान को दूसरों को बताऊं ये भाव कब आएगा उसी भाव को यह श्लोक बता रहा है क्योंकि उसे अन्य लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं अब दया करना उसके अंदर उत्पन्न हो रही है अब और वो करेगा उस काम के लिए अब और यदि हमें अन्य लोगों के कष्ट दिखाई न दें, तो क्या हम उनके निराकरण का कोई उपाय कोई प्रयास करेंगे नहीं करेंगे फिर तो वो स्थिति उसको दिखाई दे रही है शोच तो कौन अनुपति प्राज्य सर्वान भी उसी के साथ ले जाएगा सर्वान सोच तो जनान प्राज्य अनुपशति ये तो हो गया एक वैसा वाक्य अब इसमें एक दृष्टांत दे दिया है साथ में कि भूमिष्ठान एवं कैसे दिखाई दे रहे हैं वो लोग उसको कि जैसे कोई शैल पर्वत पर स्थित व्यक्ति पर्वत पर तो जब चढ़ जाता है तो भूमि पर विद्यमान व्यक्ति कैसे दिखाई देते हैं उसको वस्तुएं छोटी छोटी लेकिन इसको तो हम उल्टा भी कर सकते हैं नीचे खड़े व्यक्ति को पर्वत वाला व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है आ? नहीं दिखाई दे रहा हो तो अरे कुतुब मीनार को ले लो कुतुब मीनार पर ऊपर चढ़ गया तो ऊपर वाले को नीचे वाले छोटे दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले को वो छोटा दिखाई दे रहा है हाँ तो दृष्टि का भेद आ गया थोड़ा सा अब यहाँ पर यही स्थिति है कि ऊंचाई पर चढ़ा व्यक्ति ये ज्ञान की ऊंचाई है ये पर्वत क्या है ज्ञान का पर्वत है और वहां पर चढ़ करके नीचे दिख रहा है ये छोटा कोई आकृति में छोटा दिखना नहीं है ज्ञान की दृष्टि से कि इनके अंदर अज्ञान है ज्ञान नहीं है ये ये उसको दिखाई दे रहा है है अब कोई कहे कि ये तो बड़ा अभिमान करने लगा देखा बल्देव जी ने तो को मेरे सामने लताड़ा था, था। जब वो तीन प्रश्न उन्होंने किए तो मेरे सामने आचार्य जी बोले गुरु जी मुझे यहाँ शंका जो है निरुप्त पर पढ़ा रहे थे आचार्य गणदेव जी को पढ़ाते थे तीन चार संख्या समाधान रह दिया बोला बोले आप अब और कोई संख्या रह गई सुनील जी आपके पास बोला नहीं गुरु जी तो बोला गुरुओं को जिनको गुरुजर मानते हो उनकी परीक्षा नहीं लिया करते बोला गुरु गुरुजी मैं परीक्षा नहीं लिया रहता आपके प्रश्न जो थे वो इसी स्टाइल में थे आपको आता है, पता आता है और आपको मैं उन शास्त्रों को नहीं पढ़ाता जिनको में पढ़ता नहीं इसलिए तो इसलिए जो है गुरुजनों की परीक्षा नहीं लिया करते गुरु जी बहुत जानकारी थे उन्होंने कई बार देखा ग्रेड पास नहीं तो अपनी विद्या को जितना अहंकार था और जितना बुरा है उनका तो में किसी, मतलब है। है, किसी का नाम नहीं होगा पत्नी तो यहाँ जो है उस अहंकार की यहाँ चर्चा नहीं है लेकिन कोई कह सकता है की ये योगी को ठीक है स्फुट प्रज्ञा लोग प्राप्त हो गया है तो कम से कम और तो इस दृष्टि से न देखे कर लेकिन यहां यदि कोई क्योंकि जिस अहंकार की गर्व की घमंड की हम बात करते हैं वो होता है अवास्तविक वो गुण उसमें नहीं है फिर भी अपने मान रहा है लेकिन जैसा है वैसा ही यदि मान रहा है तो उसे अहंकार नहीं कहते उसे घमंड नहीं कहते और अनेकों मंत्र ऐसे वेदों में आते हैं हंता हम पृथ्वीम पृथ्वी इमामी हे वहा कुमसया इहवा इहवा क्यों उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो तो आना ही आनी ही है वो स्थिति अब किसी ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया मंत्र बोला वेदाह मेतम पुरुषम महंतम बड़ा घमंड आ गया इसको तो जो वो, एक एक अलग से जो है कि वो आप मालिक हम बीच में आ चुके हैं करे हमें सोचना नहीं है हम यहां तक आगे अभी नीचे ही समझो अपने लिए तो फिर ऊपर की चोटी आप नहीं देखेंगे फिर उधर चढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे हमें अपनी स्थिति का पता लगना चाहिए लेकिन जैसी स्थिति है वैसी तो वो बात यहां हो रही है कि भूमिष्ठान शैल स्था ऐसे देखता है वो भूमि वालों को कि जैसे पर्वत पर व्यक्ति चढ़ा हुआ देख रहा है उसको वो शोक से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं और उसको प्रश्नता है इस बात की कि मैं उस शोक से बाहर निकल गया हूं और इस बात का दुख है कि ये लोग अभी नहीं निकल पाए हैं तो अब उनके दुख को दुख को दूर करने के प्रयास में वो अपना जीवन लगाने लगता है तो इस तरह से ये इन्होंने प्रमाण दिया है और आगे अब ये स्थिति प्राप्त होने के बाद अध्यात्म प्रसाद मिलने के बाद क्योंकि यहां जो प्रज्ञा लोक कहा था स्फुट प्रज्ञा लोक और प्रज्ञा का आलोक कहा था ये, प्रज्ञा का प्रकाश है ये ज्ञान का प्रकाश है ज्ञान की उत्कृष्टता है ये तो यही प्रज्ञा जब इस अवस्था में पहुंच जाती है ज्ञान की उत्कृष्टता उसमें होने लगती है और यथा भूतार्थ विषय वाली बन जाती है तो उसका फिर एक और नाम दिया गया है वो नाम अगले सूत्र में है सूत्र बोलेंगे रितंभरा, रितंभरा। तत्र प्रज्ञा तत्र क्या है ये तस्मिन काले उस अवस्था में जिस अवस्था में स्फुट प्रज्ञान लोक हुआ है यथा भूतार्थ विषय जैसा पदार्थ है वैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ऐसी जो प्रज्ञा है यहां प्रज्ञा उद्देश्य है प्रतंभरा विधेय है रितंभरा शब्द बताया जा रहा है कि उसका नाम अब यहां पर रितंभरा हो जाता है अर्थात ये रितंभरा शब्द अब उसके लिए ये नाम रखना ये सार्थक है योग्य है अब इस नाम को वो धारण कर सकती है अब यहां कोई वैसा नाम नहीं है कि हमें व्यवहार करना है तो कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा ऐसा नहीं ये गौणिक नाम है अभी ये गुण आ चुका है उसमें यह धर्म आ चुका है तो भरा रित को धारण करने वाली विशेषा विशेष अवस्था विशेष नहीं कहेंगे उसको प्रज्ञा की कोई वैसी अवस्था नहीं है उसकी उत्कृष्टता है बस ये जो शुद्धता आ चुकी है उसमें निर्मलता आ चुकी है ज्ञान की तो उस अवस्था में अब उसको रितम भरा शब्द से कहा गया है नहीं नहीं वो वो भी चलता है लेकिन यहाँ गौणिक का अर्थ है गुणवाचक गुण शब्द जैसे हम परमात्मा के बोलते हैं ना तीन प्रकार के नाम कैसे कैसे कौन कौन से हैं तीन प्रकार के स्वाभाविक कार्मिक गौणिक तो वहां गौण का अप्रधान नहीं है गुणवाचक जो शब्द हैं तो उसके अंदर गुण आ गया है जैसे कोई किसी को उपाधि मिल जाती है आपको मिल गई ना उपाधि अब है डॉक्टर की तो उपाधि कब मिली जब वो कार्य हो गया तो ऐसे ही ये कार्य प्रज्ञा को प्रज्ञा ने कर लिया है अब अर्थात अब वो सत्य को धारण करने वाली बन चुकी है तो कहा गया ठीक है भाई सत्य को धारण करने वाली बन गई है तो अब नाम इसका बोला जाएगा रितंभरा रितम्भरा नाम होते भी है आजकल तो रितम भरा शब्द क्या है ये रितम विभर्ती धारण पोषण योग रितम विभर्ती रितंभरा कौन सा प्रत्यय करेंगे रितम विभर्ती रितंभरा कर्ता में किया है ना तो कर्ता में वही नंदीग्रही सूत्र है बहुत प्रसिद्ध है आपको भी उठा करेंगे सूत्र ये चिंता मत करो धीरे धीरे सब आएंगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये नंदी ग्रही पचादि ये तीन प्रत्यय करता है एक साथ ल्यूनी और अच और ये अच बहुत चलता है और धातुओं के भी तीन भाग कर दिए हैं नंदी ग्रही पचादी तो नंद्यादि ग्रहादि पचादी तो ये अच जुड़ गया पचादी के साथ में तो शब्द व्याकरण में वैयाकरण बहुत चलता है पचाध्यक्ष पचाध्यक्ष करके कि क्या है ये पचाध्यक्ष है बस यानी पचादी से अच है तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये पचाध्यक्ष और ये सूत्र कर्ता में ही करता है कर्तरी तो रित तो ऋतम विभर्ती ऋत को धारण करने वाली वो है ये प्रज्ञा अब व्यास ने कहा कि तस्मिन समाहित चित्त या प्रज्ञा जायते किया तस्मिन तो तस्मिन समाहित चित्त अर्थात ये जो निर्विचार समाधि पीछे बताई है और उससे जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हुई है उस स्थिति में तस्मिन ये तत्रकार्थ हो गया उस स्थिति में कौन सी स्थिति में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर समाहित चित्तस्य जिसने चित्त को समाहित कर लिया है समाहित क्या है ये सम आ और हित हित क्या है सत्यपति जी पहले भी बताया था मैंने ध्यान आ रहा है हित क्या है ये हम्म पीछे बताया था भूल गया फिर धा धातु से बनेगा तो धाएं धारण पोषण है वो निष्ठा प्रत्यय फिर दर ही धा के स्थान में ही हो गया हित तो हो गया तो हित का अर्थ क्या हुआ नहीं केवल हित का अर्थ क्या है करता करेंगे ये निष्ठा प्रत्यय हित हित का अर्थ है धारित की हुई वस्तु जिसको धारण कर लिया जिसने नहीं जिसको धारण कर लिया गया वो है हित और इसीलिए हम हित का अर्थ कल्याण ले, ले लेते हैं क्यों धारण कर लिया हमने तो कल्याण कल्याण कोई करता है प्राय व्यक्ति लाभ को देखकर करके तो किसी वस्तु का अपनाता है तो उसके लिए वही हित लग रहा है हितकारक लग रहा है वो भले ही अज्ञानता से उसने अहित कारक को हितकारक मान लिया है लेकिन शब्द का तो प्रयोग हो ही जाएगा तो हित का अर्थ है धारित किया हुआ और आहित चारों ओर से और समहित अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार से चारों ओर से धारित किया हुआ किसको धारित किया है चित्त को तो समाहित यस्य, समाहत चित समाह चित्त बोल तो दिया मैंने चारों ओर से तो समाहित चित्तस्य। जिसने चित्त को समाहित कर लिया है अच्छी प्रकार से चारों ओर से किसी एक आलम्बन में धारित कर लिया है ऐसा योगी तस् या प्रज्ञा जाए उसकी जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है ये तस्तु मैंने अलग से बोला इसको मैं जोड़ लेना समाहित चित कर दो तस्य को अलग कर दो <laughs> तो उसकी जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है तस्या उसका नाम है ये क्या रितम इति संज्ञा भवती संज्ञा किसे कहते हैं सम्यक ज्ञाते अनया संजय जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को ठीक प्रकार से जान पाते हैं तो नाम है उसका अब और ये नाम कितना महत्वपूर्ण है स्वयं व्यासी कह रहे हैं कि अनवर्था चा व्याकरण में भी संज्ञाएं ऐसी आती हैं जिनको हम अनवर्था कहते हैं कुछ को और कुछ को बिना अर्थ वाले टी घू आदि आते हैं न तो अनवर्था क्या होती है अर्थम इति अनवरथा जो अर्थ के पीछे पीछे चलती है अर्थ आगे और वो पीछे यानी कि सार्थक है हम्म वास्तविकता है जो शब्द अर्थ निकल रहा है शब्द से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ उसमें घट रहा है उसे कहते हैं अनवर्था तो अनवर्था चाह जब इतना कहा तो इन्हें बताना पड़ा कि अनवर्था कैसे है ये तो अब उसका विग्रह किया उसी का अर्थ किया कि सत्यम एवं विभर्ती रित की जगह लिख दिया इन्होंने सत्य यहां पर तो रित और सत्य ये समानार्थक शब्द आते हैं प्रयोग में लेकिन कहीं कहीं ये दोनों यदि आ जाए एक साथ तो वहां पर समान अर्थ नहीं होगा ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसोध्य जायत अब यहां रित और सत्य दोनों आ गए अब क्या दोनों का एक ही अर्थ है क्योंकि ईश्वर ऐसा तो नहीं करेगा एक अर्थ कहने कि दो दो शब्दों का प्रयोग करे तो यहां क्या अर्थ है ऋत रित का ऋतम चत्यम च तो श्रिष्ट, दूसरी सृष्टियों में ये भी एक जैसा रहता है जो सूर्य चंद्रमा वगैरह जैसे अब है ये ज्ञान था ऋत जिया। कहते हैं सृष्टि काल में प्रकट किए किए गए परमात्मा के नियम इससे पहले सृष्टि थे वैसे और सत्य कहते हैं तीनों कालों में रहने वाला और ऋत सत्य हो गया तीनों कालों में रहने वाला उसमें सृष्टि प्रलय से कोई संबंध नहीं जैसे ईश्वर जीव प्रकृति क्या है ये सत्य लेकिन ये सृष्टि सत्य है क्या ये तीनों कालों में रहती है नहीं प्रलय भी आती है सृष्टि भी आती है तो सृष्टि काल में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो नियम ईश्वर बनाएगा वो रित कहलाएंगे अब क्यों कहा हमने ऋत का अर्थ सत्य फिर क्योंकि वो नियम ज्यो के त्यो रहते हैं बदलते नहीं है अगर ईश्वर ने आंख से देखने का नियम बना दिया तो बस आंख से ही देखेंगे हम कान से नहीं देख सकते है। तो के से जो है वो वो भी ये, रित ही है वो हम जितना जितना नियम जान पाते हैं खोज पाते हैं जितना नहीं खोज पाए हम रित वो भी है नियम वो भी है लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे अभी तक और पता हमने लगा लिया तो हमने केवल पता लगाया है नियम बनाया नहीं है ध्यान रखना सदा जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं ये नियम बनाए नहीं जाते बने हुए नियमों का पता लग जाता है बस पता लगना मात्र है ज्ञान होना मात्र है उसका ये ग्रेविटी को किसने खोजा था हैं तो क्या उससे पहले यह नियम नहीं काम करता था <laughs> वो पतीली में जो बाष्प निकली थी वो पात्र जो ऊपर हिल रहा था वो किसने देखा था, देखा था। देखा तो, देखा तो क्या उससे पहले नहीं होता था सभी लोगों ने देखा लेकिन नहीं वो फल गिरा ऊपर से नीचे को तो क्या पहले नहीं गिरता था लेकिन कुछ ऐसा लगता है हमें लगता है ऐसा क्योंकि हम प्रारंभ से वही देखते आ रहे हैं जैसे आप टेस्ट ट्यूब लेना चाहोगे या अन्य कोई ऐसे उदाहरण दे सकते हो सारी चीजें तो ये भी नियम है ये भी ईश्वर के ही नियम है और हमने उसको जान लिया ऐसा करके दिखाई तो कोई ये तो आपने बोल तो दिया केवल लेकिन यहाँ टेस्ट बेबी कोई कह नहीं रहा है करके दिखा रहा है वो उन्होंने करके दिखाया तो अब क्यों नहीं हो रहा है वो अरे टेस्ट बेबी पीछे हो चुका अब भी कर देगा कोई करने वाला ये ऐसे नहीं तो हम नियमों का पता लगाते हैं आपको ये कहने लगे फिर ये गलत क्यों मानते हैं इसको ऐसा करना बहुत विवाद छड़ा हुआ के मनुष्य की संतानों का ही ऐसे तो एक जैसे पैदा होने लगेंगे सारे एक एक कोशिका से ही और बिना नर और मादा केवल जो है नर से या केवल मादा से ऐसी भी खोज हो रही है सारी का जो पैदा हुआ हाँ तो गलत और सही की बात नहीं है बात देखो नियम तो नियम है सत्य तो सत्य है अब संखिया है संखिया कोई जरा सा मुंह में रख ले मरेगा नहीं मरेगा तो क्या कहेंगे ये? ये ये रित है क्या ये संखिया खा के मर रहा है कोई रित है क्या ये है। बात यह नियम तो है लेकिन हमें नियम का प्रयोग कहाँ करना है वो देखना है अब चाकू से हमने किसी का पेट फाड़ दिया नियम नहीं है क्या ये और ये भी तो रित है भाई चाकू से गर्दन कटती है क्या रित नहीं है ये अरे रित है इसलिए हम काट रहे हैं गलती क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं हमें किस वस्तु का प्रयोग कहां करना है वो हमें जानना होगा नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन कहां किस प्रयोग करना है वो देखना है तो यह सारे सृष्टिकाल के नियम ये सब कहलाते हैं रित और क्यों कहलाते हैं रित ये भी सोचने की बात है क्योंकि रित में अब शब्द की रचना से पता लगेगा रि धातु किस अर्थ में आती है गति अर्थ में और गति के तीन अर्थ होती हैं ज्ञान गमन प्राप्ति और गति इस रूप में भी है कि ये सृष्टि काल में है प्रलय काल में नहीं है ऐसी भी गति है लगातार नहीं रहती है लेकिन सत्य में वो गति वाली बात नहीं आएगी वो बिल्कुल तटस्थ नहीं तटस्थता है उसमें वो हर समय वही स्वरूप रहेगा उसका यानी स्वरूप में भी अंतर ना आना वो सत्य है चीजों के बीच जैसे सफेद हाथी सफेद शेर वगैरह जिनके बीच खत्म हो गए हैं तो दोबारा नहीं हो सकते इस नहीं होने को तो हो सकते हैं ईश्वर के हाथ में है सब अब कहा कैसे क्या करना है वो भी सब उसी के रित के ही अंतर्गत है ये बहुत व्यापक शब्द है रित और ये दोनों वहां प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ में रितम क्योंकि ये जो मंत्र आते हैं ये ये तीन मंत्र हैं ये ये उसके ऋग्वेद के दशम मंडल के और अंतिम सूक्त से पहला सूक्त है ये अंतिम सूक्त से पहला सूक्त एक सौ अंतिम एक, है अंतिम, एक है अंतिम वो आता है फिर संगत छ नहीं वहां से सम से समितियों से वृषण नग्न विश्वा तो ये जो सृष्टि काल के प्रारंभ में बताया जा रहा है और वहां पर और सत्य अब आपको कि सत्य भी प्रकट हुआ क्या सत्य तो पहले से होता है होता तो है पहले से हम कब जानेंगे प्रलय में सृष्टि में हमारे लिए प्रकट हुआ ना अब हमारे लिए प्रकट हुआ है ऋत तो भी हमारे लिए प्रकट हुआ सत्य, सत्य भी।, भी कैसे अभिधा तपस अभी, अभी मंत्र की व्याख्या होने लगी यहां <laughs> तो यहां ऋतम भरा जो है ये अनवर्थ है अनवर्थाच सा सत्यम एवं अभिभर्ती ये सत्य को ही धारण करती है स्पष्ट कर दिया बिल्कुल यहां ऋतकार सत्य ही लेना है अब यहां दोनों नहीं है अकेला जब आएगा तो ऋतिका हम सत्य मंत्र आता देगा उसमें अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामी तत्क राधिता सत्य तो अंदृत से सत्य का अर्थ क्या हुआ अब यहाँ अनका अर्थ क्या लोगे आप असत्य हो गया ना यानी कि रित और सत्य पर्यावाची बन गए अब नहीं वहां क्योंकि वहां मंत्र में जब स्पष्ट कर दिया कि अनृत से सत्य की ओर जा रहे हैं वहां एक एक भाव और भी छिपा हुआ है कि अंधित से सत्य की ओर अंत में क्या है ये प्रकृति क्या है परिवर्तनशील है गति हो रही है इसमें लगातार लेकिन नियमों के अनुकूल चल रही है परिवर्तन भी हो रहा है वैज्ञानिक जो खोज करते हैं कि इसमें ये मिलाया इसमें ये मिलाया ये सब क्या यज ही तो है ये लेकिन ये सारा परिवर्तन एक नियम के अनुसार है उन्हें पता लग गया कि इसमें यह वस्तु मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ये पक्का है नहीं है तो परिवर्तनशील होने पर भी उसमें रितता भरी हुई है लेकिन वो परिवर्तनशील है यथार्थ नहीं है यथार्थ क्या है सत्य रहा ये तात्पर्य है कि ये जो अंत है ये जो परिवर्तनशील में हम इसको हमने सत्य मान लिया है वो नहीं मानना है हमें सत्य तक पहुंचना है इस अंदृत से वहां यह भाव छिपा हुआ है इसमें कि अंदृत से सत्य की ओर गतिशील संसार को देखते हुए गतिशील संसार में ही हमें अगति को प्राप्त करना है हमें गमन करते हुए स्थिरता को प्राप्त करना है चलते हुए हमें रुकने को प्राप्त करना है यह है अन्यता सत्यमोपयी तो सत्यम एवं विभर्ति है नपर्यास ज्ञान गंधोप्यस्तिति कितना जोर दे रहे हैं और कितनी प्रबलता से ये बात रहे हैं कि वहां विपर्यास के ज्ञान की गंध तक नहीं है नहीं तो होता है नरे भाई कुछ तो जरूर इसमें झूठपन होगा इसका ये बोल तो रहा है लेकिन कितना ही सत्यवादी क्यों ना कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है ये नहीं करते स्वीकार क्योंकि वहीशारथ्य हो चुका ना अब उसकी बात की बात बताई जा रही है और तब ये इतम नाम डाला गया है इसका यह यो ही नहीं रखा गया है नाम तो विपर्यास के ज्ञान की गंध तक नहीं है वहां व्याकरण में भी प्रयोग आता है ना कि भोजन खाने को दिया अब ब्रह्मचारियों को तो घी चाहिए ना अब घी डाला नहीं उसमें दाल सब्जी में तो के नहीं थोड़ा डाला कि थोड़ा इसमें गंध तक नहीं आ रही है तो सर पे गंधी घृत गंधी ये उदाहरण आते नहीं गंध से दुपूर्ति सुगंधि तो गंध तक नहीं है तो यहां गंध का अर्थ वो शब्दार्थ नहीं ले रहे हैं नहीं तो कोई आपत्ति करेगा कि ज्ञान में गंध कहां से आ गई ज्ञान क्या है गुण।, गुण और गंध क्या है गुण।, गुण।, और गुण।, गुण और गुण में गुण होता नहीं तो ऐसे ही शब्दों पर यदि मटक जाएंगे तो वो जाएंगे उसमें भाव पकड़ना होता है तो विपर्यास के ज्ञान की वहां गंध तक नहीं है तथाच उक्तम एक प्रमाण और दिया फिर आगे कि आग न अन मानना इसको अब कल को लेंगे है ना थोड़ा इसमें विशेष बातें भी हैं कुछ बताएंगे अभी इसको यहीं रोकते हैं प्रणोध्वनी